ईश्वर ईश्वर ऐसे कल्याण गुणों से विशिष्ट होने के कारण ऊपर कल्याण गुण बताए ना बहुत सारे कौन से वात्ल आदि शौर्य और ज्ञान शक्ति आदि ईश्वर ऐसे कल्याण गुणों से विशिष्ट होने के कारण दूसरों के दुख देखने पर हा कष्ट है हा कष्ट है इस प्रकार क्या करते हुए है ना ऐसे ध्यान देना हा कष्ट हा कष्ट है इस प्रकार जो भगवान ने कष्ट व्यक्त किया है वो कृपा गुण का कार्य है बड़ा कष्ट है ऐसा जो भगवान का भाव है वो किस गुण का कार्य है क्योंकि भगवान कैसे है पर दुख असहिष्णु है कृपालु है मतलब पर दुख असहिष्णु है भगवान कृपा करने वाले हैं अर्थात दूसरे के दुख को सहन न करने वाले है तो कृपा गुण के कारण वो ऐसा भाव भगवान का है क्या बड़ा कष्ट है अच्छा और एक केसाम अपने आश्रित जनों का सभी समय समान रूप से शुभ करते हुए केसाम है ना अपने आश्रित जनों का सर्वदा सभी कालों में समान रूप से शुभ करते हुए सभी व्यक्ति दूसरे का समान रूप से सदा शुभ चिंतन करते हैं जब अनुकूल रहता है तब शुभ चिंतन करते अनुकूल नहीं रहता शुभ चिंतन करते वह उतना शुभ चिंतन नहीं करते पर तो भगवान आश्रित जन्म का सर्वदा सभी कालों में भी शुभ चिंतन करते हुए यह शुभ चिंतन करना यह सौहार्द गुण का कार्य है किसका कार्य की कि भगवान सूर्य रहे तो वो सबका भला चाहते हैं सबका मंगल चाहते हैं सबका अशुभ चाहते हैं है ना? कभी भी अमंगल अशुभ नहीं चाहते हैं यह सौहार्द गुण का चाहते हैं। अच्छा तो इसलिए वो आ, और देखो तो कौन सा गुण अभी हमने बताया आपको हाँ सौहार्द गुण के कारण भगवान क्या करते हैं शुभ चिंतन करते हैं और देखना भगवान कैसे बताया पर? केवल परार्थ है ना केवल कैसे है स्वार्थ स्वपरार्था हो भयस् भवन केवल अपने प्रयोजन के लिए ना होते हुए चाह अपने तथा दूसरे प्रयोजन के लिए भी ना होते हुए हुँ। केवल स्वार्थ न होते हुए तथा स्वार्थ परार्थ दो, दोनों ना होते हुए मतलब केवल अपने प्रयोजन के लिए ना होते हुए और केवल अपने और दूसरे दोनों के प्रयोजन के लिए न होते हुए कैसे होते हुए चंद्रिका मारुत, चंदन तथा जल के समान परार्थिक रूप होकर दूसरे कैसा होकर के परार्थिक रूप होकर के मतलब दूसरे के प्रयोजन वाला होकर दूसरे के प्रयोजन वाला होकर कैसे होते भगवान दूसरे के प्रयोजन वाले होकर या दूसरे के प्रयोजन को, को सिद्ध करने वाले होकर दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होकर अब ध्यान देना दोबारा समझो ये केवल केवल अपने प्रयोजन के लिए भगवान है, है। वहाँ दोनों है की स्वार्थ पर दोनों मतलब कुछ लोग तो केवल अपने प्रयोजन के लिए दूसरे का कार्य करते हैं और कुछ ऐसे है की केवल अपने प्रयोजन के लिए नहीं करते मतलब उभय के प्रयोजन के लिए अपने प्रयोजन के लिए और दिस्टु। दिस्टु। तो भगवान ये उभ ये भी, भी नहीं है दू दूसरा समझ में आता है कि हम उनका हम उनका भला कर रहे हैं वो भी हमारा भी भला करेगा ये भावना नहीं है तो केवल मतलब स्वार्थ तथा पदार्थ उभय रूप ना होकर स्वार्थ तथा परार्थ भगवान कहते हैं केवल परार्थ है भगवान कहते हैं केवल परार्थ है ऐसा तो अब देखेंगे तो ये ये उनका क्या है कि ये के, आ, गया? केवल केवल परार्थिक परार्थ ही होकर या केवल दूसरे के प्रयोजन से ही रहकर दूसरे के प्रयोजन से ही रहकर स्वास्थ्यता क्या है स्वास्थ्य जना नाम अपने आश्रित भक्तों के जन्म में ज्ञान और आचरण के कारण होने वाली निष्ठा को ना देखते हुए किसको ना देखते हुए निष्ठा को ना होते हुए विभीषण क्या है राक्षस वंशी है और प्रहलादी है और सुग्रीव वानर वंश का है है ना तो जन्म के कारण तो सभी अत्यंत निम्न है लेकिन भगवान ने इनकी निष्ठा को नहीं देखा राक्षस तो दैत में अंतर जानते हैं दिव्य की संताने क्या है दैित्य है।, है और एक और होता है ना क्या कहते नहीं नहीं वो क्या कहते हैं पाताल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं दैत्य कहते हैं असुर का मतलब है ना असुर का अर्थ है सुर विरोधी न सुर असुरा नोधी अर्थ है तो ये राक्षस दैत्य तो और ये दोनों ही क्या हैं असुर हैं देवताओं से विरोध करने के कारण दोनों को क्या कहते हैं वो दानो दानो तीन है ना ये तीनों असुर है दनु की संतान को दानों हैं और राक्षस शब्द तो ऐसा है कि ये कोई वर्ग में रूट नहीं था पहले हाँ मतलब पहले किसी जाति विशेष का वाचक नहीं था ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो अनायास ही कुछ प्राणी उत्पन्न हो गए ब्रह्मा जी की शरीर से ब्रह्मा जी ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो क्या कर तो एक वर्ग के प्राणी बोले की हम यजन करना चाहते है परमात्मा का बोले तो तुम यक्ष कहलाओगे। कहना हो तो में भी विपत्ति दी है कि वो यजन करने का स्वभाव वाला कौन होगा यक्ष दूसरे से तुम क्या करना चाहते हो ब्रह्मा जी पूछने पर उन्होंने बताया कि हम रक्षा करना चाहते है बोले तो तुम हो जाओ क्या राक्षस कहना होगा रक्षक रक्षा और रक्षा एवं राक्षसा प्रदि से स्वार्थे हुआ है तो जो उनका जो है ना योगी कर् तो रक्षक है रक्षा करने वाला विष्णु पुराण पढ़कर के देखिए वहाँ द्वादश आदित्यों का वर्णन है हर महीने का एक एक आदित्य है द्वादश आदित्य आदित्य नाम विष्णु भगवान कहते हैं तो है आदित्य एक, एक महीने के तो सभी प्रत्येक आदित्य के रथ में एक एक राक्षस रहता है तो राक्षस का मतलब कोई सताने वाला नहीं है क्या मतलब है वो रक्षा, रक्षा करने वाला है अब इनका जो जो इस वर्ग के लोग थे कालांतर में इनका आचरण खराब हो गया ये बहुत दुराचारी पापी हो गए इसलिए पाप कर्म करने वाले में राक्षस शब्द का प्रयोग बाद में होने लगा नहीं मूलता ये जो है पाप कर्म करने का वाले का वाचक नहीं राक्षस शब्द रक्षा करने वाले का वाचक है जैसे आजकल नेता शब्द गुंडा के अर्थ में हो रहा है ना बहुत लोग नेता है गुंडा जरूर होगा ये जबकि समाज का नेतृत्व करने वाला समाज को उन्नयन करने वाला उत्थान करने वाले को नेता कहा जाता है पर समय के प्रभाव उसे गुंडा में होने लगा सुनवा वही समझ लेना राक्षस शब्द का उपयोग हो गया तो ये है कि राक्षस हो दैत्य हो दानव हो कोई भी हो ये कौन सा बलि क्योंकि दैित्य है बलि दैत्य नहीं पौत्र है ना देते है लेकिन भगवान सबको समान भाव से अपनाते हैं वहाँ कोई भी ऐसा भेद है किसी के प्रकार नहीं किसी पे का ऐसा है भगवान ऐसे करवा लू है यमन हुए सब हुए सब भगवान का आश्रय लेकर के शरणा लेकर के तर गए गीता में क्या है स्त्रीय तथा सूद्रा और पाप यूनिया कैसा था स्त्रियों वैश्य तथा सूद्रा अभी की परामगति और यहाँ पर पाप यूनिया का है ना स्त्री और सूद्र को ये बोलो हाँ मामी पार्थाश्रित है पार्थ मेरा से लेकर के जो पाप यूनिया की है कौन कौन स्त्री वे और सूद भी परागति को प्राप्त होते हैं अब कहते हैं भगवान के कृष्ण तो समर्थी है तो पाप यूनि क्योंकि स्त्री और सूद को भी भगवत होती, कि नहीं होती है तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो पाप यूनि है क्या इसका जो बढ़िया एक महात्मा ने बताया था उसमें बता ये बताइए स्त्री की शारीरिक की संरचना ऐसी होती है की उसको क्लेश कष्ट बहुत होता है मासिक के समय संतानोपत्ति के समय बहुत बहुत पीड़ा होती है सर स्त्री तो सो बहुत दुखदायी होती है अब आप ये बताइए दुख जो है ना किन कर्मों का फल है किस दृष्टि से कहा है पता ही और कुछ नहीं है ना? इस दृष्टि से पापियों ने कहा है वैसे ही वैसे और कुछ नहीं, कुछ नहीं अब जैसे कि जो ये नौकरी मजदूरी करने वाले हैं ना जो ये दिहाड़ी का काम करते हैं मजदूरी करते हैं तो प्राय वजन ढूटे रहते हैं शारीरिक क्लेश अधिक होता है तो शारीरिक कष्ट अधिक किस कर्म का फल है बस इस ये दृष्टि से बचिएगा जो कोई भी इस कर्म को करेगा तो कष्ट होना ही है नहीं। बाकी कृष्ण का ऐसा कोई वर्ग तो को लेकर किसी को छोटा बड़ा कहते हो ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, है ना केंद्र ऐसा कुछ नहीं है ये बात तो सही है कि बोझा ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है पैसा उनको मिलता है तो खूब ऊपर रखते चलते हैं कितनी परेशानी होती है पहले तो जानवरों से बोझा ढुलाते थे बैलगाड़ी से हमने तो देखा इतना इतना लाते थे कि पीछे से, भी देते थे भी के से।, से देखा था। तो सब पापती है इसलिए है। और भगवान का कोई ऐसा वर्ग बेच नहीं महात्मा के भगवान समझते हैं तो बहुत बढ़िया अमकुम का समाधान लगा तेवीला स्वामी जी एक बार बता रहे थे उनका समाधान बहुत बढ़िया लगा एक बात बिल्कुल सही यथार्थ बात सही अच्छा तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो हम इतना ही बताना चाहते हैं आपको कि भगवान क्या है कि किसी को निम्न नहीं मानते हैं है ना अच्छा केवल पड़ा थी तो यहाँ से देखेंगे केवल अपने प्रयोजन के लिए ना होते हुए तथा अपने और दूसरे उभय के प्रयोजन के लिए न होते हुए चंद्रिका मारूप चंदन और जल के समान केवल परार्थ होकर केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए होकर इतना जो कहा गया ना केवलम से लेकर यहाँ तक पाराथिक वे सन ये भगवान का एक गुण है आश्रित परतंत्रत्व क्या मतलब आश्रित भक्तों के परतंत्र होकर रहना आश्रित भक्तों के अधीन होकर ये गुण है भगवान का आश्रित परतंत्रत्व तो या आश्रित जन परतंत्र गुण तो है इसका मतलब समझते हैं कि आश्रित जन के अधीन होकर रहना तो जो दूसरे के अधीन रहेगा हमेशा अधीन रहना चाहेगा तो दूसरे के हित के लिए दूसरे के आश्रित जन परतंत्र तो भगवान का गुण है अधीन होकर के रहना और ये देखना कि वो जन्म ज्ञान और आचरण को लेकर के जन्म ज्ञान और आचरण को लेकर के निष्ठा को ना देते हुए किसके अपने आश्रित भक्तों के अपने आश्रित भक्तों के जन्म ज्ञान और आचरण को लेकर निष्ठा को ना देते हुए यह किस गुण का कार्य है भगवान के सामने गुण का किस गुण का समोहम स्वरगूत है ना तो कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है ना कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई बिना तो सहस्त्र ज्ञान हो और ना ही क्या है आचरण ना ही कोई ऊंचा कुल ऐसा कुछ अपेक्षित नहीं है इस बात को ध्यान रखना है ना ऐसा कुछ अपेक्षित नहीं है अब देखो यहाँ पर यह किस गुण का कार्य है साम्य गुण का कार्य है समूह हम स्वर्भूत भगवान ने कहा है तेम सर्वथा अपनी अचरण दसायाम्म आश्रित जनों की सर्वथा असह दशा सब प्रकार से असहाय दशा में भी असर्ण दशायाम अपनी सब प्रकार से असहाय दशा भी जब कोई सहायक नहीं रहता है ना तो स्वयं सहायक होते हुए स्वयं तो यह भगवान का गुण है असरण शरण क्या असरण मतलब जिसका कोई आश्रय नहीं है उसको आश्रय देना जिसका कोई आश्रय नहीं है उसको आश्रय हाँ असर्ण शरण गुण भगवान का असरण असरण ण से तालगुवर्ण का उच्चारण नहीं होता आपको बता चुका हूँ असरण गुण है भगवान का लिए अच्छा और इसके आगे क्या है ये संदीपनी के पुत्र है? और क्या है वैदिक के पुत्र तो इसको लिख लो भागवत में संदीपनी की कथा है दशम स्कंद पूर्वार्ध के पैतालीस अध्याय में दसम स्कंध पूर्वाध का अच्छा और दसम स्कंद के उत्तरार्ध का नवासी अध्याय में ये वैदिक ब्राह्मण की कथा है ब्राह्मण की कथा है आठ नौ नवासी में कथा अब पूतना कभी दूध पी लिया ही वो राक्षसी भी मारने के उद्देश्य से आई थी पर इतना तो मातृभाव था कि दूध पीले भगवान तो भगवानी देखते हैं दोस्त नहीं देखते हैं। किसी की दोष देखते ही नहीं कभी किसी पर को आया उसको भी मुक्ति दे दी और क्या चाहिए आए तो यहाँ पर ये क्या हुआ संदीपनी के पुत्र संदीपनी के पुत्र वैदिक पुत्राणाम और वैदिक ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाने के समान असंभव कार्यो को करके भी असंभव असम्भव कार्यो को करके भी मरे हुए लोगों को लाना तो असंभव कार्य है ना अच्छा तो ये ध्यान देना इसका कारण भगवान का सत्य का महत्व गुण है कौन सा गुण है सत्य काम यहाँ सत्य काम आप ना सत्य काम काम कर रहे वहाँ पर पदार्थ की काम काम्यंत्री काम किस अर्थ है कि भगवान के काम में भोग भोगोपकरण और भोग पदार्थ थे भगवान के सभी पदार्थ कैसे है सत्य हैं मतलब हैं कैसे हैं वो तो सभी पदार्थ नीपते हैं तो कोई समाप्त तो नहीं होता है बुला कर दे सकते हैं कर दे देते हैं इसका कारण भगवान का कौन सा गुण हो गया सत्य का महत्वपूर्ण तो हो गया और देख ना अब को करके भी उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए उनकी अपेक्षाओं को हाँ तो किस गुण से किया उन्होंने सत्य कामत गुण तो से तो किया और देखेंगे ध्रुव पद के समान अपूर्व वस्तुओं को तदर्थम करते थे भक्तों के लिए ध्रुव पद के समान क्या तदर्थम और आश्रित भक्तों के लिए ध्रुव पद के समान अपूर्व वस्तुओं को उत्पन्न करते हुए ध्रुव लोक बनाया है मैं कहा बोलो ध्रुद ध्रुव पद अच्छा हाँ कर लो नहीं वत है नहीं नहीं, नहीं थोड़ा पारुपद वणी हाँ ऐसा होना चाहिए ध्रुव पद वूर्वाणी हम भी देख रहे हैं क्या मैंने बोला आपको अभी ध्रुव हाँ वध है और फिर ध्रुवपद वाणी उस दामिया है मिल जाएगा आप जोड़ दो ठीक है ध्रुपद वूर्वाणी ये पाठ है की ध्रुवपद के समान अपूर्व वस्तुओं की सृष्टि करते हुए ध्रुवपद के समान अपूर्व वस्तुओं को उत्पन्न करते हुए ये ध्रुवपद के समान अपूर्व वस्तुओं को उत्पन्न करना यह भगवान का सत्य संकल्प गुण है कौन सा गुण है अच्छा और भगवत भक्त क्या समझ सके कि हम अपनी ही वस्तुओं का स्वयं उपभोग कर रहे हैं दूसरे की वस्तुओं का उपयोग करने में संकोच होता है ना तो हम अपनी ही वस्तुओं का स्वयं उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार आप भक्त जैसे समझ सके उस प्रकार भगवान अपनी वस्तुओं को और अपने स्वरूप को भी अनायास दे देते हैं। अनायास हाँ है? लगाइए पंक्ति यही पूछा था ना आपने आत्मान लगाइए आश्रित जन आश्रित जन जन जैसे ऐसा लग, लगाना क्या है कि निजम निजम अपनी अपनी वस्तुओं को हम स्वयं ही भोग रहे हैं अपनी अपनी वस्तुओं को हम स्वयं अपने अपने पदार्थों को हम स्वयं ही भोग रहे हैं अपने अपने पदार्थों का हम स्वयं ही उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार जन इस प्रकार आश्रित जन भाव जैसा समझ सके इस प्रकार आश्रित जन जैसे समझ सके कैसा किस प्रकार समझ सके कि अपनी अपनी वस्तुओं का हम स्वयं हाँ अपनी अपनी वस्तुओं का हम स्वयं उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार आश्रित जनता आश्रित जन यथा जैसे समझ सके तथा उस प्रकार आत्मीयम मतलब अपनी वस्तुओं को क्या आत्मानम और अपने स्वरूप को इस प्रकार अपनी वस्तुओं को अपने पदार्थों को तथा अपने स्वरूप को भक्तों के लिए अपनी वस्तुओं और अपने स्वरूप को भी भक्तों के लिए देकर बात समझ में तो इसका क्या कारण है भगवान का औधारण क्या कारण है अउधार। हाँ औदारण भाई बिना संकोच के उपयोग करो अपने स्वरूप को भी दे दिया जैसे चाहे वैसे उपयोग करिए लग गया। तेाम कार्य संपादने स्वयं दे कर उन, उनके कार्य संपन्न करके स्वयं को क्रिट, स्वयं होते हुए उनके कार्यों को करके स्वयं कृतकृत होते हुए अच्छा वही है ना ये कौन सा गुण अभी बताया गया ये अवदार गुण के कारण है ठीक है नहीं अवदार गुण के कारण तो दिया है ना और उनके कार्य को करके स्वयं को कृतिकृत स्वयं कृतिकृत होते हुए ये कृतित्व गुण का कार्य है हाँ कृतित्व तो आपको बताया पढ़ लेना उसमें है ना कृतित्व गुण का कार्य है आपने पढ़ा था संख्या कि नहीं क्या हाँ तो देखना चाहिए ना आपको फिर संख्या बताइए वो वो सब पढ़ना चाहिए हाँ आगे देखना या कृतित्व गुण का कार्य है भगवान के हैं। अब देखो भगवान कहा गया अच्छा जी स्वाकृतम किमप अनुस्मरण अपने उपकार का कुछ अस्मरण है ना अपने किए गए का या अपने उपकार अपने किए गए उपकार का कुछ भी स्मरण न करते हुए कुछ भी स्मरण भगवान तो सबका उपकार करते हैं अब इतना सूर्य कितना प्रकाश देता है अब रात में थोड़ी सी बिजली आती है उसका बिल आ जाता है और भगवान जी ये हवा का बिल देने और का लगे और सूर्य चंद्रमा का बिल आने लगे तो सबको मुश्किल हो जाएगी सबको दे रहे सेवा वो बिना किसी कितनी बड़ी सेवा भगवान की आगे देखो यहाँ पर अपने उपकार का कुछ भी स्मरण न करते हुए क्या तत्कृत्य और आश्रित जन के द्वारा किए गए सुकृत के लेस का भी मन में निश्चय करके सुकृत के लेस का भी मन में हाँ सोचते हैं थोड़ा भी कोई कर दे हाँ जो किया है हमारा हमारी उपासना किया भजन किया हमारा उपकार किया ऐसा भगवान समझते हैं तो यह भगवान के कृतज्ञता गुण का कार्य है किस गुण का हाँ। कृतज्ञता भगवान भगवान का किस गुण का कार्य है कृतज्ञता गुण का कार्य है अच्छा और प्रधान इसी लक्ष्मी जी के द्वारा आश्रित जन के अपराध दिखाए जाने पर भी अपराधे सुप्रदर्शी कुछ छुट गया क्या अच्छा चलिए अनादि काल से रूढ़ मूल है ना इसका तो क्या किया था दृढ़ दृढ़ दृढ़ अनादि अनादि अनादि काल काल काल से वासनाओं से काल से काल से वासनाओं अनुभूत गए वासनाएं कब से हैं अनादि काल से या अनादि काल से बढ़ी हुई वासनाओं के द्वारा अनादि काल से बड़ी विवासनाओं के द्वारा अनुभव किए गए विषयों को भी अनादि काल से बड़ी भी के द्वारा अनुभव किए गए विषयों को भी ते भत्यन जैसे भूल जाएं जैसे वैसे उनका भोग भूत होकर वैसे उनके अनुभव भी करके वैसे उनके ध्यान देना कि जिस वस्तु में राग होता है ना उससे श्रेष्ठ वस्तु मिलने पर क्या होता है पहले में राग जब तक श्रेष्ठ वस्तु नहीं मिलती और राग नहीं जाता है तो भगवान इस प्रकार उसके अनुभाव्य बन जाते हैं चलिए है। की तद भोग्य भूता भक्त के है ना भक्त के भोग्य भूत होकर भक्त के अनुभाव होकर के अनुभव मतलब अनुभव के विषय यह भगवान के माधुर्य गुण का कार्य है किस गुण का भगवान बहुत मधुर है पढ़ना माधुर्गुण उसने यह भगवान के माधुर्य गुण का कार्य है चलिए और देखो यहाँ पर काव्य पाठ चलिए हाँ हाँ माधुर गुण का कार्य है अब देखना जैसे कोई व्यक्ति होता है तो पत्नी और पुत्र आदि के दोष देखने पर भी न जानने जैसा रहता है ना तो उसी प्रकार भगवान है पत्नी और पुत्र के दोषो को देखने पर भी न जानने वाले जैसे रहने वाले पुरुष के समान न जानने वाला जैसा रहने वाला कौन है उसके समान कौन है आ, भार्या के को देखने पर भी न जानने वाले ना जानने वाले जैसा रहने वाले पुरुष के समान भगवान उनके अपराधों का मन से भी स्मरण न करते हुए उनके अपराधों का यहाँ ध्यान देना कि ये देखना जैसे कोई पत्नी पुत्र को दोषों को देखकर भी न देखने वाले के समान रहता है पत्नी पुत्र के दोषों को देखकर भी न देखने वाले के वैसे भगवान भक्त के अपराधों को न जानने वाले के समान रहते हैं तेसाव अपराध है तेसाओ भक्ता नाम भक्त के अपराधों का मन से भी ना स्मरण न करते हुए या मन से भी ना जानते हुए मन से भी तो ये भगवान के चातुर्य गुण का कार्य है किस गुण का कार्य है भगवान बहुत चतुर है तो बड़ी चतुराई से भक्त के दोषो को छिपा जाते हैं या उनके किस का कार्य हो गया चातुर्गुण का कार्य हो गया ये था हाँ जी ये चातुर्गुण का कार्य हो गया ना न मंताव्य स्मरण प्रधान इसी लक्ष्मी देवी के द्वारा अपराधे सुप्रदर्शित स्वी भक्त के अपराध दिखाए जाने पर भी है ना भक्त के अपराध कहे जाने पर भी स्वयं प्रधान महेशी की विरोधी रूप से विरोधी रूप से या विरोधी होकर अचल अच्छा रूप से रक्षा करते हुए प्रतिपक्षी लक्ष्मी देवी के प्रतिपक्षी होकर अचल अच्छा रूप से रक्षा करते हुए तो ये जो है ना भगवान के स्थिर गुण का कार्य है किसका कार्य है आ, कम से कम यहाँ पर प्रधान महेशी का नाम नहीं लेना चाहिए और किसी का ले, ले लेते ये उनके स्थाय का कार्य है अच्छा अब देखना कामनी शरीर मल है जैसे कोई बहुत कामुक व्यक्ति हो कामना उससे उत्तेजित हो रहा हो उसमें कामनी के शरीर में यदि मल लगा हुआ है तो छोड़ देगा कामनी को मल उसको स्वीकार कर लेता है तो कामनी के शरीर में लगे हुए मल से भी प्रेम करने वाले कामुक के समान कामुक के हाँ तैसा मतलब भक्तों के दोषों को भक्त के अपराधों को भक्त के दोषो को अनुभव रूप से स्वीकार करके भक्त के अपराधों को हाँ स्वीकार करके या अनुभाव स्वीकार करके अब भी देखो ये ये आती बात है ना ये भगवान का एक गुण है परम प्रणयित्व तो, परम मतलब अनुराग जिसका मतलब परमा अनुराग परम प्रणयी यह भगवान मतलब परम प्रीति करने वाले है ना परम प्रणयित्व तो गुण है भगवान का ये उनका परम परम पर गुण का कार्य है ऐसा जिनको भगवान मिल जाते हैं ना उनको सब ऐसा स्पष्ट अनुभव में आ जाता है तीन तीन करण त्रे कौन हो जायेंगे मन वाणी और शरीर भक्त के विषय में मन वाणी और शरीर से भी अनुकूल होकर भक्त के विषय में मन वाणी और शरीर से भी अनुकूल होकर के ये भगवान के आर्जो गुण का कार्य है किस गुण का कार्य है भगवान रिजु है सरल और सरलो भाव बहुत कुटिल भाव से गई थी लेकिन उन्होंने तो लगी कहीं तो हमको बनवास ने उनको हर से निकाल दिया पिता की आज्ञा से हम यहाँ पर आएंगे सीधी सादी की भगवान सरल वो तो कभी भी कपट की भाषा नहीं बोलते बिल्कुल रिजु है यह उनके आरजो गुण का कार्य है आरजो गुण का कार्य क्या हो गया मनसा बाचा कर हैं नहीं क्या मन वाणी और शरीर से अनुकूल रहने वाले बहुत लोग होते हैं ना कुटिल वो मन से कुछ सोचेंगे वाणी से कुछ बोलेंगे शरीर से कुछ और कर देंगे व्यवहार कुछ और कर देंगे हाँ बहुत लोग ऐसे ही हैं, कहेंगे कुछ कर कुछ उल्टा देंगे सोचेंगे कुछ तो भगवान ऐसे ही नहीं है तो ये आरजो गुण का कार्य हुआ वियोगे स्थिति मतलब भक्त का वियोग होने पर है ना भक्त को बहुत कष्ट हो जाएगा ना भगवान मतलब क्या हुआ कि ऐसा समझना कि भक्त का भक्ति यदि अलग हो गया भगवान से तो भक्त को बहुत कष्ट होगा ना तो ऐसा ना भगवान का वियोग होने पर कष्ट किसको होगा भक्त हाँ। कि भगवान का वियोग होने पर भक्त का क्लेश जैसे अल्प हो जाए जैसे अल्प हो जाए अल्प कहा जाए उच्चे बताए ना न जैसे अल्प कहा जाए वैसे स्वयं मतलब ये भगवान का वियोग होने पर भक्त का दुख जैसे अल्प हो जाए वैसे स्वयं दुखी होते हुए वैसे स्वयं दुखी होते हुए हाँ तो सुन दुखी होते हुए जिसका जिन दो व्यक्तियों का प्रेम हो और फिर वो अलग हो जाए तो एक व्यक्ति दुखी है उसके मन में आ सकता है तो हमसे ज्यादा वो दुखी हो रहे हमारे पिता हमारे स्वामी तो उसके समय कम हो जाएगा हाँ की स्वयं क्लेर करते हुए स्वयं दुखी होते हुए तो यह उनके मारदो गुण का कार्य है किस गुण का हाँ कि भगवान जो है बहुत मृदु है मारदो गुण का कार्य है चलिए तद अनुकूल्या इसका अर्थ है कि भक्त की अनुकूलता के लिए स्वयं को नीच नी, नीचा बनाते हुए भक्त की अनुकूलता के लिए स्वयं को नीचा बनाते हुए लग जाएगा भक्त की अनुकूलता के लिए स्वयं को नीचा बनाते हुए अच्छा तो इसका क्या मतलब है मतलब भक्त की रुचि के अनुसार अपने स्वरूप को कर देते हैं भगवान है न या उनके सौशील्य गुण का कार्य है किस गुण का कार्य है सौशील्य कहो या शील कहोशील एक ही है ना यह उनके सील गुण का कार्य है भगवान का चलिए आगे देखना भक्त के द्वारा भक्त के बंधन भक्त के बांधने तथा तारना आदि के योग्य बनकर सुलभ होती हुई हम्म हु? भक्ति के बंधन तथा ताडना आदि के योग्य बनकर सुलभ होते हुए किसके योग्य बनकर के ताडना आदि के योग्य योग और बंधन के योग्य बंधन के योग्य और पहले तो यशोदा बांध नहीं पाई ना बहुत प्रयास कियाखिर हो गए वही बांध लो जितना बांध नीटना हो पीट लो तुम्हारी इच्छा पूरी होना चाहिए है ना अपने को छोटा बना दिया उसको बड़ा बना दिया तुम पीटने वाली हो गई खुद पीटने वाली हो गई है ना सुलभ होते हुए तो अब ये किस गुण का कार्य है भगवान के ये सौलभ गुण का कार्य है किस गुण का कार्य है भगवान सुलभ है दुर्लभ नहीं है भगवान सुलभ ही है या उनके सौलभ गुण का कार्य है आगे देखेंगे तो सद्यासूते जैसे नवजात वस् के प्रति स्नेह के कारण या नवजात वस् में स्नेह होने के कारण पूर्व प्रसूत को तथा चारा देने के लिए आयु हुए प्रहार करने वाली के के समान या जिस प्रति स्नेह के, के कारण पूर्व प्रसूत वस् को तथा चारा देने के आये हुए मनुष्यों को सींग और पैरों से धेनु प्रहार करती है उसी प्रकार श्रीदेवी और नित्य सूर्यो की उपेक्षा करके नए भक्त के प्रति भगवान स्नेह करते रहते हैं या नए भक्त से भगवान स्नेह करते ने रहते हैं ये भगवान का वात्सल्य गुण का कार्य है किस गुण का कार्य है वात्सल्य गुण का कार्य है में नये पर ज्यादा होता है वात्सल्य गुण का कार्य है है ना तो देखो इस प्रकरण के आरंभ में आया था ना इस प्रकरण के कि ईश्वर कैसे हैं ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण गण विभूषिता ज्ञान शक्ति आदि ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणगण से विभूषित है इस विषय का विस्तार से प्रतिपादन किया गया लीला ज्यादा चलने लगी दूसरी मंडली वालों का प्रभाव कम हो गया उस पर उसके चलने लगे अब ये लीला वाले कभी कभी रात की रासलीला रामलीला कुछ दोनों पर की मंडलियाँ पता है आपको ये है ना हर गोविंद ये क्या करते हैं गौलीला गौराम लीला और रासलीला करते हैं और रामस्वरूप की मंडली रामलीला दोनों करती है और पहले रामलीला की मंडली मथुरा के चौको की बहुत बड़ी होती थी बहुत अच्छी मंडली होती थी बहुत बढ़िया लीला करते थे उनके साथ में हिरण वगैरह सब रहते थे जब पंचोटी ड्रेस दिखाते हिरण भी उठाते थे बहुत बड़ी बड़ी मंडलियां लोगों की थी अभी वो पता नहीं है कि नहीं है चौबीस लोगो की रामलीला करते थे मथुरा के तो वो राजी लेकिन वो रामलीला भी करने लगे और कहीं मध्य प्रदेश में गुलाया तो वहाँ एक ही काल में एक नगर में दो मंडलियां वृद्धावन में गई और जिसने ये जो टेस्ट ये ठाकुर जी बने थे ना रामलीला के राम जी बने उस समय तो सब लोग इनकी लीला देखने आने लगे दूसरे में नहीं गए तो दूसरी मंडली वाले को बहुत बेस हो गया की हमारे पास दर्शक नहीं आ रहे सब दर्शक पूरे नगर के उसी के पास जा रहे है तो इसको नीचा दिखाना चाहिए इस मंडली वाले को जिसने घरुष भंग तो इस कमेटी वालों से उस वालों संपर्क किया कि धनुष धनुष में आपको तो बनाना पड़ेगा बोले तो हाँ आपको पैसा खर्च करेंगे वो तो हम बना करके दे देंगे हम सब जानते हैं हमारा ये काम है तो, तो, तो समझ नहीं पाए तो उन्होंने तीन सरिया लगा करके खूब मोटे मोटे धनुषा कैसा उस दिन क्या था? वो धनुष बंग का ही प्रसंग था और जब सब लीला चल रही थी जब उसका समय आया तो बोलते हैं ना कि किस उठो राम भरीजो घो चापा में तो उठा धनक परिचाता जब ऐसा, ऐसा ऐसा बोला गया तो राम जी उठे और विश्वामित्र को प्रणाम किया है ना और प्रणाम करके उन्होंने धनुष उठाया और उठा करके ऐसा उठाया अहिशा तोड़ने लगता है विस्फोट हो गया टूट गया वो और सरिया जो है टूट करके नीचे गिरी तो गड्ढी बन गई दो बात लोगों को हुआ इतना भयंकर विस्फोट हो गया बंदी का क्या बात है, लोगों है मोटे -मोटे <laughs> <laughs> तब सब लोगों को पता करिया देखा की ये तो कैसे गया इसको तो कोई कि बड़े बड़े कलभान भी नहीं तोड़ सकते है। मोटी और इतनी खुट्टी से तोड़ दिया क्या हुआ क्या सबने तो पूछा जो राम कैसे तोड़ा आपने बता दो तो बोले हमको तो इतना याद है उठाऊ राम भंजो घोटापा जब बोला गया है इसके बाद हमें कुछ मालूम नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है वो दरबार में तो भी नहीं सुना है मैंने उन सब ने कहा की हम इसको जहाँ से जाए थे उसको वही चोरा फिर भी चोड़ा जा कर फिर कैसे वो कहीं काम किए काम बनने की तरफ वो आकर के तो इसमें बड़े बड़े सत्कार होते हैं लीला नुँ। वगैरह जो है ना इसलिए लोग बड़े बड़े भगवत प्राप्त करके देखते हैं ये नहीं सोना साधारणी लीला देखते हैं। वृंदावन है है। में लीला ऐसी लीला भी लगते है अभी ये मथुरा इधर गीता गोरखपुर में राधा बाबा थे तो ये रात सीला अभी यहाँ आई थी आपको पता होगा जब दिनेश था ना यहाँ समझ लो प्रार्थना मंदिर में लीला है तो इनकी, इनकी थी। और तो यही तो मंजिल में थे ये भी अभिनय करते समय तो उस समय क्या था राधा बाबा तो थोड़ा तो सांकर तो बहुत भाव नहीं था धीरे धीरे हनुमान प्रसाद को उनके आशीर्वाद से इनका भगवान ने अच्छे भी हो गया था बाबा तो ये लीला में गए तो इनके मन में जो आए तो वही भगवान गाना शुरू कर दे। जो मन में वही गाना शुरू कर दें उनसे कही तो क्या है जैसा मैं सोचता हूँ कि भगवान तो, तो सर्वोज है मेरी भावना जानकर जा रहे हैं फिर उनके मन में आया यदि वास्तव में गुआ है रात का समय था तो अमरूत के चढ़ करके अमरूत तोड़े और अपने खा करके अपना प्रसाद हम तो ले, तब हटो देने जाए वही हो गया ठाकुर जी रात लीला में ना वही रात के मन से उतर कर, के पर कर, के खा, कर इस इस है सकते सत्य है अभी उनके वो तुम मन गए उनके भी जीवित है तो ऐसी सत्य घटनाएं घटती है एक नहीं बहुत सारी घटनाएं घटती है जिनका भाव है वो भी उनके भगवान जीते हैं इसलिए तो ही प्रत्यक्ष तो मानकर के लोग देखते हैं उनको वैसा ही फल तो पहुंचा है पात्र सवारी थे गीताबादी का तो हनुमान प्रसाद कोल्टा के कमरे में सब पर भोजन दक्षिणा हो रही थी उसके तो बाद समय तो नहीं बताया इनका इतना ही कह देते हैं की ठाकुर जी और श्री जी दोनों राधा बाबा के कमरे में थे तो राजा बाबा तो अब उधर सब जल्दी जल्दी जाने लगे ठहरे जा थे, थे मंडली के पास थे घोड़ा गाड़ी पर कर बैठ गए और श्री जी नहीं सी तो जल्दी जल्दी जी ने बोला बुलाओ लड़के आए बुलाने बोले चलो नी बुला रहे हैं ठाकुर जी जल्दीबाजी में राजा बाबा को अच्छा नहीं लगा भाव में बैठे बोले ठाकुर जी बुला रहे चलो राजा बाबा बोले क्या जान दी बोले ठाकुर जी बोल चलो उन्होंने तो फिर ये उस फिर ठाकुर जी ने दूसरे से कहला भेजा रनश्याम ठाकुर ने फ्री जी क्या बाबा जी घर की है वहां रुपए रखते हैं ये बात बहुत बुरी लग गई रनश्याम ठाकुर को तो इस इस तो एक तमाचा ठीक करना होगा पाँच राम के मही और इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उस चीजें हनुमान प्रसाद के पास तो हम है। वो घोड़ाघाही तो से गए तो अपनी गाड़ी ड्राइवर को बोला नहीं बोले था था। तो था। था। अब जो है ना ड्राइवर तो इनको ले करके गया तो ऊपर मंदिर थे रास मंडली वाले और जब गाड़ी रुकी आवाज आई तो दौड़ दो, दौड़ करके ठाकुर जी नीचे आए और खुद उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला बोले बाबा मार लोहमान जो है ना ठाकुर जी सेवा इसलिए पहले जो होती थी ना विराय तो उसमें बालकों को रखते थे और उससे बहुत तस्कर बालक होते थे और अल्पालिपे ही रखे जाते थे कंगा करते थे भक्ति करते थे बड़ा रखे जाते थे तो उन्हें भगवान का आवेश हो जाता आवेश होता भगवान का पंडित बेरा प्रसाद को गोवर्धन रखे तो वो तो रात के ठाकुर को प्रत्यक्ष ठाकुर मानते थे दूसरे लोगों का भाव होगा कि जब तक श्रृंगार है तब तक वो मानेंगे ठपुर श्रृंगार उतर गए थे वो भाव नहीं रहता पंडित बया प्रसाद जी का था चाहे श्रृंगार किया हो चाहे न किया हो हर अस्थान साक्षात ठाकुर मानते थे इसको तो आखिरी रंगो चरण होते नेता भी हो गया विधायक भी हो गया लेकिन उनका भाव वही बता रहा धोते रहे पंडित तो बया प्रसाद जी तब्रसादी बड़े महात्मा थे भाव उनका कितना प्रबल था और ये भी बोलता रहा की हमारी बचपन में वहाँ बढ़ गई थी लेकिन जब से पंडित जी के संपर्क में आए हमको कभी यह नहीं लगा कि मेरी माँ नहीं है यशोदा का भाव भाव तो माँ बनने का बहुत लोग इस मरण को नहीं जानते है, तो है ने। वो दूर रहते होता उड़िया बाबा का नाम सुना है अखंडागंधी गुरु से उड़िया बाबा का नियम था बोध रात की दूसरों की दृष्टि से तो वो बेदानी मतलब ये सांगर थे, करते थे बिना रात मिला के कहीं रहते नहीं थे जहाँ जाते थे रात मंडली थी तो रोज रात देखना ही है उड़िया बाबा में रोज होता, था, करते थे। होता है। है? तो था कहीं जाएंगे रात मंडली जाएगी बाबा उड़िया बाबा ने से मत क्या करते भूया बाबा कोई मानते थे, थे पंडित तो जी बहुत धूमधाम से मनाई जाती बड़े बड़े समस्या होते थे एक बार तो कलकत्ता से लोग आए थे इतनी बरसा हुई थी इतना बरसा थी कि 40 किलोमीटर आसपास जल भरा था कोई जान नहीं सकता है और कलकत्ता से लोग आए थे और, रहा था। और क्या करें कहा जा सकते हैं चार आदमी उनसे मिले एक ही रंग के कपड़े थे एक ही रंग की पगड़ी पहने थे आपको बीता बाट कर जाना है बोले हाँ चारों लोग गाड़ी को खा तो है ऊपर लोग आए थे मदद करते हैं ऐसे ऐसी मुस्किल भाव होना चाहिए भगवान ने है ना लाभ होता है दोगना दोगना में करने कर जिस है का जितने लाभ में था नूतन भक्त के प्रति स्नेह करते रहते भगवान तो अब यह जो इस ग्रंथ के आरंभ में आया था ना ईश्वर अखिलह प्रति का अब क्या था सकल जगत सर्व स्थिति संघार करता है ना नगत की सर्ग मतलब सृष्टि संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति तथा संघर्ष करने वाली संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति और संघर्ष को करने वाले भगवान है जी। तो इसको यहाँ पर बताते यो का है परमात्मा ही ही परमात्मा परमात्मा कौन से फर्मात्मा? जो अभी परमात्मा कहे गए हैं ना कैसे हे प्रतिनिधि है ना संपूर्ण त्यागुणों के विरोधी अर्थ किया था ना संपूर्ण त्यागुणों के विरोधी अनंत ज्ञानानंद स्वरूप तथा ज्ञान सत्यादि कल्याण गुण गण से विभूषि ये परमात्मा ये कैसे है ये अयम से ये लेना है ना ये परमात्मा ही संपूर्ण जगत के कारण है संपूर्ण जगत के कारण है सदैव एक परमात्मा ही पहले थे है ना ब्रह्मवाइम्रासी एक रही है ना कि सृष्टि के पूर्व काल में कौन था ये एक परमात्मा ही थे है ना और जन्माद्यसा इस प्रकार भी किसको व्यासि ने कारण कहा है तो जगत जन्मादि कर्तृत्व ये लक्षण किस सूत्र से किया गया स्थिति में जन्वाद्यस्य जन्मवादि अस्व यथा अश्वल जगता जन्मवादि यता जगत के जन्मवादी यता यस्मात् जिससे होते हैं कौन है प्रमे तो वायु मान भूता निजायते एन जाता जीवंती यत प्रियं के विसोंसंती तद विजिज्ञासस्व तदम्मा जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए प्राणी जिसके द्वारा जीवित रहते हैं स्थित रहते हैं है ना स्थिति के कारण भी वही है और प्रयाण को प्राप्त होते हुए जिसमें वह कौन है, ब्रह्म है तो ये परमात्मा ही संपूर्ण जगत के कारण है। भगवान ये संपूर्ण जगत के कारण है इस बात को ध्यान रखना और कोई कारण नहीं है केचित चित परमाणु कारणम आहू केचित चित मतलब विद्वान परमाणुओं को कारण जगत कारणम आगू बदलती कुछ विद्वान जगत परमाणुओं को जगत का कारण कहते हैं किसको परमाणु हाँ कुछ विद्वान परमाणुओं को जगत का कारण कहते हैं अच्छा जी और देखो किसको कारण कहते हैं परमाणुओं को तो इसको थोड़ा समझो परमाणुओं को जगत कारण कौन कहता है बौद्ध जैन और नयायिक वैसे है ना जैन बौद्ध और नयायिक वैसे क्या नयायिक वैसे जैन और बौद्ध तो इसमें ध्यान देंगे आप कि बौद्ध मत में पृथ्वी जल तेज और वायु इन चार भूतों के परमाणु होते हैं किसके परमाणु होते हैं हाँ आकाश तो नहीं मानते हुए पृथ्वी जल तेज वायु और इन चार भूतों के परमाणु होते हैं वे ही क्या हैं जगत के कारण बताइए बताए समझ में और न्याय वैशेषिक मत में भी चार भूतों के परमाणु हैं। न्याय वैशेषिक मत में भी कैसे है चार भूतों के परमाणु और बौद्ध मत में भी चार भूतों के पर अंतर क्या है दोनों मतों में इसमें क्या है कि उत्पत्ति विनाश से रहित परमाणु हैं न्यायिक वैशेषिक मत में न्यायिक वैशेषिक मत में परमाणु कैसे है और बौद्ध मत में परमाणु उत्पत्ति विनाश उवाले है उत्पत्ति विनाश पर यही अंतर है यही है दोनों की मत में और जैन मत में परमाणु अनेकांत मतलब अब क्या है अव्यवस्थित स्वभाव वाले हैं जैन मत में भी परमाणु जगत के कारण पर है पर वे परमाणु कैसे हैं अव्यवस्थित स्वभाव वाले और दूसरे मत में क्या है व्यवस्थित स्वभाव वाले हैं पृथ्वी के परमाणु के गुण अलग हैं जल के परमाणु के गुण अलग है देश के परमाणु के जल अलग है किस मत में चिल्ला वाय के परमाणु के गुण अलग हैं, गुण व्यवस्थित है जैन मत में उनके गुण कैसे हैं? व्यवस्थित है तो जैन और बौद्ध मत में केवल परमाणु जगत के कारण है जगत के कारण क्या है केवल परमाणु से अतिरिक्त कोई दूसरा जगत का कारण नयायिक वैशेषिक मत में परमाणु उपाधार कारण है ईश्वर निमित्त कारण है इतना अंतर आ जाएगा है ना न्यायिक वैशेषिक मत में क्या है परमाणु उपादान कारण है ईश्वर कैसा है निमित्त कारण है इतना अंतर आ जाता है चलिए केवल परमाणु ही कारण है ईश्वर की चर्चा नहीं है और जैन मत में भी केवल परमाणु ही कारण है ऐसा लगाइए तो ये कहते हैं कि केचित कुछ विद्वान जैन बौद्ध निक है कुछ विद्वान परमाणुओं को जगत का कारण कहते हैं ये एक मत हो गया अब बताते परमाणु सदभावे परमाणा भाव विरोधा चाहुक्तम तद तदयुक्तम करते हुआ अनुचित है क्या अनुचित है परमाणु को कारण स्वीकार करना अनुचित है तदयुक्त वह अयुक्त है अनुचित है परमाणु को कारण स्वीकार करना अनुचित है क्यूँ अनुचित है उसको बताना चाहते हैं क्योंकि तदयुक्तम हुआ अयुक्त है क्यों उसमें दो हेतु है प्रथम हेतु है परमाणु सद्भावे प्रमाण अभाव दूसरा हेतु है विरोधा पहला है कि परमाणुओं के अस्तित्व में प्रमाण का अभाव है परमाणुओं के अस्तित्व में प्रमाण का अभाव है। ध्यान देना प्रत्यक्ष प्रमाण से परमाणुओं की सिद्धि होती है क्या नहीं।, नहीं होती है और शास्त्र प्रमाण से परमाणुओं की सिद्धि होती है क्या नहीं होती है तो यदि कोई कहना चाहे चलो प्रत्यक्ष प्रमाण से और शब्द प्रमाण से परमाणु की सिद्धि नहीं होती है तथापि अनुमान प्रमाण से परमाणु की तो करते हैं तो अनुमान प्रमाण से किसकी सिद्धि हो जाएगी परमाणु की सभी जैन बौद्ध नैज्ञ वैशेषिक सभी अनुमान प्रमाण से परमाणुओं की सिद्धि करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप क्या आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्योंकि प्रमाण कैसा होगा दोष रहित अनुमान को प्रमाण मानेंगे की दोषयुक्त को दोषयुक्त तो वो हित्वा भाष बन जाएगा है ना दोषयुक्त अनुमान को प्रमाण माना जा दोष रहित अनुमान को प्रमाण माना जाता है दोषयुक्त को ने, ने। नहीं बताए समाज तो परमाणुओं के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला जो अनुमान प्रमाण है वो श्रुपी प्रमाण से बाधित हो जाएगा है परमाणु के अस्तित्व को स्वीकार परमाणु के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला अनुमान प्रमाण किससे बाधित हो जाएगा दिए। दिए। तो सदैव सोम इत्यादि ब्रह्म को जगत का कारण कहती है तो ब्रह्म के जगत कारण की बाधित हो जाएगा अनुमान प्रमाण ये तो वायुमान भूतान जय तो ये जो जगत के कारणत्व को ब्रह्म का जगत कारण कहने वाली श्रुतियों से अनुमान प्रमाण बाधित हो जाएगा तो फिर अनुमान के प्रमाण हो पाएगा बाधित होने पर बात दोस्त रही थी प्रमाण माना जाता है दोष युक्त तो को प्रमाण नहीं माना जाता है इसलिए कहते हैं परमाणु सदभाव प्रमाण अभाव परमाणुओं के, के अस्तित्व में प्रमाण का भाव है परमाणुओं के अस्तित्व में प्रमाण का श्रुति विरोध है अच्छा अच्छा हम आपको क्या बताएं तो श्रुति कौन सी लेंगे ये तो वायुमान भूटान जानते सद नहीं लेना कौन सी तो स्पष्ट कह रही ना अच्छा अब ध्यान देना और परमाणु को कारण मानने वाला जो मत है ना उसका ब्रह्म को कारण मानने वाली श्रुतियों से विरोध भी है हैं? जी परमाणु परमाणु को कारण मानने वाले मत का किस विरोध है ब्रह्म को कारण मानने वाली श्रुपियों से सर्व हो विरोध भी है तो से बाधित होने से अनुमान प्रमाण नहीं है सुर्खियों से विरोध भी है लग जाएगा क्या श्रुति विरोधा और परमाणु कारणवाद का श्रुतियों से विरोध है तो दो हेतु हो गए ना तदयुक्त वो परमाणु को जगत का कारण स्वीकार करना अयुक्तम उचित तो नहीं है क्योंकि परमाणु के अस्तित्व में प्रमाण का अभाव है तथा तो परमाणु को जगत कारण स्वीकार करने पर श्रुतियों से विरोध होता है किससे विरोध होता है त्रुपियों से विरोध होता है ऐसा कहा जाता है अब जो इसमें आपने पढ़ी है ना मुक्तावली में छत्त अंकुरम सक कार्य घटवुरम छंकुराधिकम कुछ नहीं कर दोाधिकम सकम सकृत है छित अंकुराधिक क्या है वहाँ पर पक्ष है और साध क्या है और हेतु क्या है <स्क्याद> कार्य तो दृष्टान्त क्या है घट है अब में व्यक्ति कैसे होगी में तो कार्य में जाएगा कार्य तो क्या है कार्य तो तो क्यों जाएगा क्योंकि कार्य कार्य उसमें जाएगा और क्या है जाएगा क्योंकि वो कर्ता से किससे जन्मे करता क्या है घटका गुलाल से जन्मे ना तो हिंदू साध्य दोनों रह गए तो दृष्टान्त में हेतु साध्य दोनों रहते हैं यदि पक्ष में हेतु रह जाए तो साध्य पक्ष में हेतु रह जाए तो व्याप्ति के बल से किसकी अनुमिति हो जाएगी गतिक, गतिक, साथ तो पक्ष क्या है उसमें कौन सा हेतु रहता है कार्य तो किसकी अनुमिति हो जाएगी कर्तिको अनुमति लेकिन एक बात पर ध्यान देना व्याप्ति के बल पर यम तक कर्तव घटा दी में क्या या नहीं ये तो कार्यत्म तत्ती जन्यत्व घटादी में कार्यत्व हेतु रहता है उसमें करती जन साध भी रहता है है ना तो ध्यान देना घटादी जो है ये शरीरिकता से जन्म अशरी तो इस अनुमान के बल पर जिस ईश्वर की सिद्धि होगी वो शरीर ही सिद्ध होगा असरी के होने में असरी के होने में कोई प्रमाण ये नहीं कहें अशरी की सिद्धि श्रुति से होती है तो प्रमाण कौन हो गया श्रुति के अनुमान सीधी बात है अनुमान तो के बल पर जिस ईश्वर की सिद्धि करेंगे वो तो कैसा होगा शरीरी ही होगा है ना और जो जगत का कारण कैसा ईश्वर है की। उसको सृष्टि करने के लिए शरीर की जरूरत है क्या सृष्टि करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है ये सृष्टि ऐसे ही कहते हैं बात ही समझ में है वो कभी शरीर धारण नहीं करता यह मतलब नहीं है सृष्टि करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है इतना ही तो ध्यान देना तो जो अनुमान से सिद्ध ईश्वर होगा वो जगत कारण हो सकता है, है? क्योंकि अनुमान से सिद्ध जो ईश्वर होगा होगा होगा वो शरीरी हो हो है ना ये सब बातें तो अब चलो यदि कहें कि वो चलो अल्पज्ञ करता नहीं हो सकता इसे सर्वज्ञ ऐसा मान लेंगे तो कैसे मान लेंगे तो इतनी बात आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये जो है ना प्राचीन न्याय सूत्र और न्याय वार्तिक न्याय भाष्य न्या, क्या बता रहा हूँ मैं न्याय सूत्र न्याय भाष्य और न्याय वार्तिक इनमें ईश्वर का अनुमान नहीं।, नहीं है इनमें ईश्वर का अनुमान नहीं है मतलब ये है कि नयायिक भी वेद प्रमाण को मानते हैं आस्तिक है तो नयायिक भी श्रुति प्रमाण से ही ईश्वर की सिद्धि करते है किस प्रमाण से और जो मुक्तावली या ग्रंथों में और न्यायुष्पांजलि ग्रंथ में जो अनुमान बताया है वो आधुनिक न्यायिकों का है किसका है, नहीं। ताचीनों का नहीं है। अच्छा फिर जरूरत क्यों पड़ी अनुमान करने की तो जब बौद्धों का उठकर काल आया है ना तो न्यायिक तो श्रुति के अनुसार हम ईश्वर को मानते थे लेकिन जो श्रुति को ही नहीं मानता है वो श्रुति सिद्ध ईश्वर को मानेगा हम्म मानेगा तो बुद्धों के साथ जो है ना वेद को लेकर बात की जा सकती थी तो फिर बौद्ध अनुमान करते हैं तो उनके साथ उनके साथ बात करने के लिए अनुमान सिद्धि ईश्वर को सिद्ध किया बात है में पर यह पर नहीं है कि नई आयिक जो है सुखी सिद्धि ईश्वर को नहीं मानते हैं हनुमान सिद्धी ईश्वर को नहीं मानते इस भूल में नहीं रहना आप बात है इस मज बहुत लोग को कहते हैं ना कि वेदांति शुरुदी सिद्धि ईश्वर को मानते हैं नैयायक हनुमान सिद्ध ईश्वर को मानते भ्रम है ये भी शुरु सिद्धि ईश्वर को मानते हैं है ना और इसका प्रमाण क्या है क्योंकि तो उसमें न्याय सूत्र में न्याय भाष में कहीं भी अनुमान नहीं किया गया, गया है।, है ना हाँ फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो दो के साथ बात करने के लिए अनुमान की आवश्यकता पड़ी वो वो समसा माता में हाँ। इसलिए अनुमान की आवश्यकता पड़ी नया जो है सुखी से ईश्वर की वृद्धि करते ध्यान रखना वो क्या है कार्य आयोजन के परा प्रत्यय और न्याय को समझने की कार्य क्या है उसको क्या कहते हैं हरिकारी का हरिकारी का नहीं तो तो के का है कार्य आयोजन ऐसा एक कारिका उद्धरित है, है।, है, है।, का है। तो इस बात को ध्यान रखना क्या नूतन जलधर रुचे गोप रूपी गुकुल चौराये तस्मयी कृष्णाय नमा संसारमय निमित्त कारण आय क्या था उनके अनुसार प्रसूति इस सिद्ध ईश्वर इस तो मानते हैं लेकिन उसको केवल निमित्त कारण मानता है नहीं है उपादान कारण है वो कहता है निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं है ऐसा तो परमाणु को उपादान कारण मानते है तो बताया कि, कि उसमें परमाणु के सदभाव में परमाणु की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है और उसको परमाणु को कारण मानने वाले पक्ष का जगत कारण ईश्वर को जगत कारण बताने वाली सूरती से विरोध भी होता है ऐसा न्याय ग्रंथ को अच्छा न्याय का प्रोट तो ग्रंथ है उसमें पूरा ईश्वर की सिद्धि यही है पूरे ग्रंथ में ईश्वर की सिद्धि की गई है और तो बहुत बहुत युक्तियां बड़े बड़े अनुमान बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है न्याय का बहुत बड़ी ग्रंथ है न्याय का ओम पूर्ण फोन मिला फोन